मैं बुद्ध होकर मरना नहीं चाहती मैं बुद्ध होकर जीना चाहती हूं आनंद ऋचा जब तक चाय कोई भी चाय कैसी भी चाय यह भी चाह कि मैं बुद्ध होकर मरना नहीं चाहती बुद्ध होकर जीना चाहती तब तक तू बुद्ध हो ही सके सकेगी फिक्र न कर चाह के जो पार जाता है समस्त चाह के जो पार जाता है वही बुद्ध तुमको उपलब्ध होता है चाह ही तो बांधे चाह ही तो बंधन तुम्हारे हाथों पर जंजीरें कौन सी तुम्हारे पैरों में बैड़ियों कौन सी तुम किस कारागृह में बंद? तुम्हें किन पासों में जकड़ा है चाहे वासनाएं तृष्णाएं यह हो जाऊं वह हो जाऊं यह पालू वह पालू सिकंदर भारत आता था। के एक बड़े फकीर डायोजनीस डायोजनीस से मिलने गया। नदी के तट पर सुबह की धूप ले रहा था सिकंदर ने जाके कहा डायोजनीस, तुम डायोजनी समझो अपने मान महान सिकंदर तुमसे मिलने आया है। डायोजनीस हंसने लगा और उसने कहा जो स्वयं को महान कहता हो वो पागल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 और उसने कहा कि मानता हूं डाय तुम अकेले आदमी हो जिसके सामने मुझे अपनी दीनता तुम्हारे पास कुछ भी नहीं फिर तुम्हारे पास क्या है जिसके कारण मैं अचानक दीन मालूम हो रहा मेरे पास सब कुछ डायोजनी ने कहा सब कुछ है तेरे पास लेकिन और की चाह है इसलिए तू बेकार मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन और की चाह नहीं इसलिए मैं सम्राट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 अगले जन्म में क्या भरोसा है? याद रख सको कि भूल जाओ फिर परमात्मा राजी हो न राजी हो अगला जन्म हो या ना हो कल का भरोसा नहीं तुम अगले जन्म पर टाप रहे हो अगर बात जचती है तो आओ लेट जाओ तुम भी नगर इस नदी के तट पर ये तट बड़ा है हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है कोई झगड़ा नहीं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 क्योंकि तुमने धूप रोक रखी धन्यवाद <laughs> कि तुमने मेरी हट के खड़े हो गए और स्मरण रखना जिंदगी में किसी की धूप रोक पे खड़े मत हो चोट खा के लौटा सिकंदर बहन भयंकर चोट खाके लौटा चलते वक्त कहके आया था डायोजनी से कि जब लौट के आ जाऊंगा यात्रा पूरी करके तो इसी जीवन में तुम्हारे जैसा ही जिएगा। डायर्जुनिंग ने कहा ऐसी यात्राओं से कोई कभी लौटता नहीं ये यात्राएं वासना की इतनी लंबी हीन इनका कोई अंत नहीं वासना कभी पूरी होती वासना दुष्पूर्शना कभी भरती नहीं एक प्रश्न मिटती नहीं कि दस पैदा हो जाती तुम लौट ना सकोगे कोई कभी नहीं लौटा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 सिकंदर और डायोजनीज़ एक ही दिन मरे सिकंदर जरा जल्दी कोई घड़ी भर पहले और डायोजनीज़ कोई घड़ी भर बाद कहानी प्यारी कहानी झूठी ही होगी मगर झूठे होने से उसका प्यारन कम नहीं होता और झूठे होने से उसके भीतर छिपी हुई सच्चाई भी कम नहीं होती कभी कभी सच को झूठ के आवरण देने पड़ते क्योंकि सच सीधा प्रकट नहीं हो सकता कभी कभी सच को झूठ की भाषा उपयोग करनी पड़ती क्योंकि सच की कोई भाषा नहीं सच शून्य निशब्दे तो प्यारी कहानी सिकंदर वैतरणी पार कर रहा है स्वर्ग जा रहा है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 इसके पहले की डायोजनी सिकंदर हंसा हंसी झूठी थी खोखली थी और हंस के उसने को कहा कैसा अपूर्व संयोग है एक सम्राट और एक फकीर का फिर से मिलना हो रहा है ने कहा बात तुम ठीक कहते हो लेकिन जरा समझने में भूल करते हो कि सम्राट कौन है और फकीर कौन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 बुद्धत्व की उपलब्धि के बाद न जीवन कुछ है न मृत्यु कुछ है। दोनों खो जाते जो रहता है वह है एक शाश्वत अस्तित्व जिसका न कोई प्रारंभ है ना कोई अंत तू कहती मैं बुद्ध होकर मरना नहीं चाहती मृत्यु का भय बना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 बहुत ही अनाड़ी हम हार गए जीवन का दांव ऋचा जिंदगी ने दिया क्या जिंदगी में मिला क्या जीवन की घाटी में अंतस की माटी में उगाए तीस भरे घाव सिवाय गांवों के सिवाय पीड़ाओं के सिवाय संताप के और जीवन में मिला क्या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 बच बच के भी क्या होता है कितने जन्मों में जिए हो कितनी लंबी यात्रा सब गमाया ही गवाया सांसों के राम को विरह वनबास हुआ आंसू की गोद में मन का विकास हुआ हाथते खिलाड़ी हम बहुत ही अनाड़ी हम हार दे जीवन का दांव। यहां सब हार जाते हैं ये जुआ ऐसा है